भागवत नवम स्कूलपत्नी लक्ष्मी सरस्वती एवं गंगा का परस्पर साप वश भारतवर्ष में पधार भगवान नारायण कहते हैं नारद स्वयं भगवती सरस्वती वैकुंठ में भगवान श्री श्रीहरि के पास रहती हैं गंगा ने इन्हें शाप दे दिया था अतः ये भारतवर्ष में अपनी एक कला थे पधारी नदी के रूप में इनका अवतरण हुआ ये पुण्य प्रदान करने वाली पुण्य रूपा और पुण्य तीर्थ स्वरूपणी है उन्हें पुण्यात्मा पुरुषों को चाहिए कि वे इनका सेवन करें क्योंकि उन्हीं के लिए इनका यहाँ पधारना हुआ है ये तपस्वियों के लिए तपो रूपा है और तपस्या का फल भी इनमें कोई अलग वस्तु नहीं है किए हुए सब पाप लकड़ी के समान है इन्हें जलाने के लिए ये प्रज्वलित अग्नि रूपा हैं भूमंडल पर रहने वाले जो मानव इनकी महिमा जानते हुए इनके तट पर अपना शरीर त्यागते हैं उन्हें बैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है भगवान विष्णु के भवन पर दे बहुत दिनों तक वास करते हैं चौमासे में पूर्णिमा के दिन अक्षय नवमी तथा क्षय तिथि को एवं व्यतिपात ग्रहण अथवा अन्य किसी भी पुण्य के दिन जो पुरुष किसी भी हेतु से श्रद्धा पूर्वक स्नान करता है वह भगवान श्रीहरि का सारुप्य प्राप्त कर लेता है निश्चय ही उसे वैकुंठ में रहने की सुविधा प्राप्त हो जाती है जो महान मूर्ख होते हुए भी एक महीने तक प्रतिदिन सरस्वती नदी में स्नान करके इनके मंत्र का जप करता है वह कविन्द्र बन सकता है इसमें कोई संदेह नहीं जो मनुष्य सिर के सारे बाल मुड़वा निरंतर सरस्वती के जल में स्नान करता है वह पुनः माता के गर्भ में वास नहीं कर सकता इस प्रकार सरस्वती की महिमा का कुछ वर्णन किया गया है इस सारभूत महिमा के प्रभाव से सुख और कामनाएं सुलभ हो जाती हैं। अब पुनः क्या सुनना चाहते हो सूर्यजी कहते हैं सोनक भगवान नारायण की बात सुनकर मुनिवर नारद ने पुनः तुरंत उनसे यह संदेह पूछा नारद जी ने कहा सत्व स्वरूपा पुण्यदा आदि शुभ गंगा ने सरस्वती देवी को क्यों साफ दे दिया इन दोनों तेजस्वी देवियों के विवाद का कारण अवश्य ही कानों को सुख देने वाला होगा आप इसे बताने की कृपा कीजिए भगवान नारायण कहते हैं नारद यह प्राचीन कथा है मैं तुमसे कहता हूँ सुनो लक्ष्मी सरस्वती और गंगा ये तीनों ही भगवान श्रीहरि की भार्य हैं एक बार सरस्वती को यह संदेह हो गया कि श्रीहरी मेरी अपेक्षा गंगा से अधिक प्रेम करते हैं तब उन्होंने श्रीहरि को कुछ कड़े शब्द कहे फिर वे गंगा पर क्रोध करके कठोर बर्ताव करने लगे तब शांत स्वरूपा क्षमा मई लक्ष्मी ने उनको रोक दिया इस पर सरस्वती ने लक्ष्मी को गंगा का पक्ष करने वाली मानकर आवेश में श्राप दे दिया कि तुम निश्चय ही वृक्ष रूपा और नदी रूपा हो जाओगी लक्ष्मी ने सरस्वती के इस श्राप को सुन लिया परंतु स्वयं बदले में सरस्वती को श्राप देना तो दूर रहा उनके मन में तनिक सा भी क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ वे वहीं शांत बैठी रहीं और सरस्वती के हाथ को अपने हाथ से पकड़ लिया पर गंगा से यह नहीं देखा गया उन्होंने सरस्वती को श्राप दे दिया कहा बहन लक्ष्मी जो तुम्हें श्राप दे चुकी है वह सरस्वती भी नदी रूपा हो जाए यह नीचे मर्तलोक में चली जाए जहाँ सब पापीजन निवास करते हैं नारद गंगा की यह बात सुनकर सरस्वती ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम्हें भी धरातल पर जाना होगा और तुम पापियों के पाप को अंगीकार करोगे। इतने में भगवान श्रीहरी वहाँ आ गए उस समय चार भुजा वाले वे प्रभु अपने चार पार्षदों से सुशोभित थे उन्होंने सरस्वती का हाथ पकड़ उन्हें अपने समीप प्रेम से बैठा लिया तत्पश्चात वे सर्व ज्ञानी श्रीहरि प्राचीन अखिल ज्ञान का रहस्य समझाने लगे उन दुखित देवियों के कलह और श्राप का मुख्य कारण सुनकर परम प्रभु ने समयानुकूल बातें बताई